श्रुतिस्मृतिपुराल कुणाल नमा भगवत्द शोकंकर्यं केशवं बादराय त्रष्य वंदे भगवदन पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्योमव्या दक्षिणमूर्ते शांसुमाराज के ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र अध्याय तृतीय पाद में पैंतीसवां अधिकरण तक हुआ था ये दोनों अधिकरणों में एक तो जहां आंग्रह उपासना है आंग्रह उपासना के प्रकार के संबंध में विचार किया और दूसरा काम्य कर्म में काम्य कर्म में विकल्प समुचय के संबंध में विचार किया है काम्य कर्म का जो फल है फल के अनुसार करना होगा तो उसमें स्वाभाविक है कि जो कामना है कामना के अनुसार उसका फल भी होगा उसका अनुसार वो कर्म करेगा इसलिए यथा काम्य अनुष्ठान हो सकता है जैसे कामना है उसके अनुसार अनुष्ठान होना चाहिए ये कहा था काम कर्मों में कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि काम कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं होता है नित्य कर्मों में नियम होता है काम्य कर्मों में नियम नहीं इसी को कहते हुए इसी क्रम में इस पाद का अंतिम अधिकरण है अंग अवबद्ध उपासनाओं में समुचय और विकल्प का विचार करना है प्रकार किस प्रकार से होगा तीन प्रकार की उपासनाएं हैं आंग्रह उपासना और अभ्युदय उपासनाएं और अंग अवबद्ध उपासना अंग अवबद्ध उपासना कर्म के साथ होते हैं तो कर्म के साथ होने से जैसे कर्म है जब कर्म का अनुष्ठान करेंगे वैसे ही इनका अनुष्ठान भी आवश्यक होता अब जैसे कर्म करते हुए पूजा आदि करते हैं उसमें ध्यान आदि को कहा गया तो ध्यान का अनुष्ठान करना ही होगा वहां इसी प्रकार अंग अवबद्ध उपासना में जैसा आ, कहा है वैसी प्रकार उसका अनुष्ठान होगा तो इसमें नियम और अनियम के संबंध में ये यथाश्रय भावाधिकरण पर विचार करेगा इसमें पहले का चार सूत्र पूर्वपक्ष का सूत्र है और दूसरा जो दो सूत्र है वो सिद्धांत का है न्याय निर्णय देखिए नीचे है प्रतीक उपास्ती नाम अनुष्ठान क्रम उक्ता अंग अवबद्ध उपासनाम क्रम निरूपयन पूर्वपक्ष महा पिछले अधिकरण में काम्याधिकरण में प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान क्रम को कहा गया है प्रतीक को लेकर के उपासना करना यही प्रतीक उपासना का अर्थ है मन आदि प्रतीक है उसमें ब्रह्म आदि की उपासना और अभी अंगा बास्तियों का क्रम निरूपण करते हैं क्रम निरूपण में यहां नियम और अनियम का विचार करेंगे कि निश्चित ही अनुष्ठान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कर्म के साथ कर्मा अवधोपासनाओं का अनुष्ठान निश्चित होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह विचार होगा इसके पहले भी इस विषय में एक अधिकरण आ चुका है उदगी को लेकर के वहां विचार किया था तन निर्धारणाधिकरण नाम के सत्ताईसवाधिकरण इसी विषय पर चर्चा की है पहले इसमें न्याय संग्रह देखिए पिछले पृष्ठ में है पचासव पृष्ठ में न्याय न्यायसंग्रह अंग आश्रिता उपाससनायम क्रतौ समुचे अनुष्ठे समुचीय अंगव्यश्रय्वाद अंग आश्रित उपांगवि प्राप्त पूर्व पक्ष सामान्य नियम को लेकर के कहता है कि जिस कर्म के साथ जिस उपासना का अनुष्ठान करने के लिए शास्त्र ने कहा है उस कर्म को करते हुए उस उपासना का अनुष्ठान आवश्यक होना चाहिए यह सामान्य नियम है तभी जाके वो अंग अवधु उपासना होगी तो अंग आश्रितानी उपासना नी। अंग आश्रित जो उपासनाएं हैं कर्म के अंग में आश्रित उपासनाएं हैं कर्म का अंग कोई कार्य होगा उसमें कोई उपासना कही होगी इसलिए अंग आश्रित उपासना उसको कहा अंग आश्रित उपासना नियम क्रतौ समुचित अनुष्ठेया, ये साध्य बनाया है अनु, अनुमान में नियम से यानी अवश्य ही क्रदु में याग में इनका अनुष्ठान होना चाहिए समुच्चित अनुष्ठयान समुच्चय करके यानी जोड़ करके दूसरे इसके साथ संबंध करके अनुष्ठान करना ही चाहिए अंग आश्रित उपासना होगा नियमे न समुच्चय समुच्चीयमाना अंग वैपासयत्व कारण क्या है कि कोई भी कर्म में जो अंग कर्म है कर्म को पूर्ण होने के लिए अंगों का भी अनुष्ठान आवश्यक होता है अंगों के अनुष्ठान के बिना कर्म पूर्ण नहीं होता जैसे अंगों का अनुष्ठान करना कर्म में नियम है यानी अनुष्ठान करना ही है उसके बिना नहीं होता है इसलिए नियमेन समुचित अंग वेबाश्रयत्व नियमेन समुच्चय करने वाले जो अंग है उसी का आश्रय लेकर के उपासना हो रही अर्थात कर्म हो गया तो कर्म के साथ कर्म का अंग का अनुष्ठान अवश्य हो गया अब वो अंग के साथ जुड़ी हुई उपासना है वो भी अवश्य होगा ये पूर्व पक्ष कहता है तो कर्म कर्मांग और कर्मांग आश्रित उपासना तो इस प्रकार ये समुचित्य अनुष्ठान होना चाहिए इनका सबका अनुष्ठान होना चाहिए कारण क्या है अंग आश्रित उपांगवत यदि प्राप्त जैसे अंग में आश्रित कोई उपांग होता है मुख्य कर्म और मुख्य कर्म का अंग और उसी का प्रत्यंग या उपांग कहते हैं। उसी के साथ संबंध करता है वे पहले अंग को सिद्ध करेगा और अंग के साथ फिर उसी का कर्म कराएगा फिर उसके बाद मुख्य में उसको जोड़ेगा ये प्रक्रिया है जो अंग उपांग आदि होते हैं अब उसमें आ, कोई भी कर्म का ऐसा होता है ये अंग उपांग आदि केवल आ, कर्मकांड में होते ऐसी बात नहीं है जो हम सामान्य कर्म करते हैं लोग में भी ऐसा होता है एक मुख्य कर्म होता है और मुख्य कर्म को साथ देर करके बाकी अन्य कर्म होते हैं फिर उन कर्मों के साथ और कर्म जुड़ जाते हैं ऐसे जो होता है तो अब जैसे पुरोड़ाश नाम के एक पदार्थ बनाना है एक हव द्रव्य बनाना उसके लिए एक क्रिया कहा कि उसमें प्रोशन करना चाहिए और प्रोक्षण करके फिर उसको शुद्ध करने के बाद में उसको ओखल में कूट करके फिर उसका आटा बना करके तब उससे पुरोड़ा सा जो द्रव्य बनाते हैं चावल से बनाते हैं जो से बनाते हैं। तो वो मुख्य है ये जब उसमें आहूदी देंगे तो आहूदी देना उसमें मुख्य कर्म हो गया लेकिन उसके साथ में प्रोक्षण आदि आ गया ये सब उसका अंगा और प्रत्यंग कर्म होते हैं इन सब विषयों पर वो अर्थ में विचार किया ऐसे इनका ये नियम है कि अंग प्रत्यंग सब पूरे संपन्न हो जाए तभी फल मिलता है क्योंकि जो प्रधान फल है स्वर्ग आदि जो प्रधान फल होता है वो फल अंग फल के अंतर्गत रहता है जैसा आप पूजन करना चाहते हैं पूजन करने के लिए सामग्री आदि की आवश्यकता है पूजन तो मुख्य अंग हो गया मुख्य कर्म हो गया फिर उसका अंग है सामग्रियों का सजाना या सामग्रियों का वो शुद्धिकरण करना पवित्रीकरण करना आदि कर्म हो गया और उसके साथ उसके भी अंग होते हैं ये सब कब तब करेंगे जब आप शवचादि नियम करते हैं तो ऐसा करके जुड़ा हुआ होता है जो स्नान करना स्नान किए बिना बाकी काम नहीं कर सकता तो स्नान करना पड़ेगा और स्नान के बाद ये होगा तो उसके बाद ये होगा ऐसे ऐसे क्रम से होता है तो जो शौज आदि नहीं करता है अब वो बाकी आगे का नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए वो अधिकारी नहीं उसका अंग नहीं रहा अब सीधा बैठकर के पूजन किया और अंग आदि का ध्यान नहीं रखा तो वो काम वो काम पूरा नहीं होता है और फल भी नहीं मिलेगा ऐसा उनका नियम है और इस प्रकार यहां देखेंगे तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए दिखता क्योंकि आपकी जो उपासना है उदगीध आदि जो भी उपासना है ये उपासना कर्म अंग के साथ जुड़ा हुआ है कर्म है दर्शक वर्णमा या ज्योतिष मुख्य कर्म है उसमें उदगीध है तो उदगीध एक उद्गी गान करना उसका एक कर्म हो गया अंग कर्म कर सकते और उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है ये उपासना जुड़ी हुई है इस प्रकार से कहीं भी देखे तो ये ऐसे ही समझ में आता है कि आपको इसको पूर्ण रूप से सभी में करना पड़ेगा यदि वो कोई कर्म के साथ जुड़ा हुआ है यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय यहां तक हुआ इसलिए अंगाश्रित उपांग बदल लक्षण दिया क्रदो समुचित नियमेन नान ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांत ही कहना चाहते हैं ये कहेंगे आगे चार सूत्र के बाद पांच सूत्र में कहेंगे नवा तत्साहवा श्रुदेह इसमें समुच्चय करके अनुष्ठान करना है करके कोई नियम नहीं कहा गया शास्त्र ये तो करने के लिए तो कहा है किंतु उसका अनुष्ठान अवश्य करना है ये नहीं कहा और जो उपासना आप करने चाहते हैं वो उपासना को मुख्य वहां माना ही नहीं है वो कर्म वहां मुख्य होता है ये तो केवल अंग है इसको करना है या नहीं करना है इसमें नियम नहीं बताया है ये कहा क्रदु समुचित क्रदो में समुच्चय करके नियमेन न नियम से करना चाहिए ऐसा नहीं कहा उसमें इसका अर्थ ये विकल्प होगा जैसे गोदोहन का दृष्टांत पहले दिया था गोदोह ने न पशु का आमस्य ऐसा कहा जो पशु चाहता है पशुरू फल चाहता है वो गोदोहन से अप्रणयन करता है गोदोहन पात्र से जिस पात्र से गोदोहन होता है उस पात्र से जल लाता है उसके विशेष फल पशुकाम वो कहा गया अब वो पशुकाम नहीं है तो उस प्रकार जल लाने की आवश्यकता नहीं जो अन्य पात्र है उसी से लाएगा यह तन निर्धारण अधिकरण में यह निषेध किया था इस विषय में ऐसा ही यहां होना चाहिए सिद्धांतिकता जो पशु को चाहता है तो उसी के साथ में गोदोहन पात्र से लाएगा उस विशेष फल को प्राप्त करेगा पशु चाहता नहीं है तो नहीं करेगा पशु फल नहीं चाहिए वो जो दर्शपूर्णवास करता है उसी का फल चाहिए अन्य फल नहीं चाहिए तो क्यों करेगा वो इसीलिए न अनुष्ठेय या नियम से अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है अंग रहे ना रहे वो हो जाता है अंगाश्रित सदी तद भिन्न गोदोहन विती विशेष अनुमान याथा भी याथाकाम्यमेव अब पूर्वपक्ष यहां पूर्वक्ष यहां, यहां प्रत्युदाहरण संगति से उपस्थित है किंतु तो सिद्धांत यहां उदाहरण संगति से दोनों को जोड़ा है यानी पूर्व अधिकरण में जैसा कहा याथा काम्य अनुष्ठान है जैसे काम्य कर्मों का अनुष्ठान याथा काम्य है इसी प्रकार यहां भी होगा क्योंकि पूर्व पक्ष यहां ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति से यह अधिकरण आया है पूर्व पक्ष के दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से दृष्टांत संघति मान जैसा पूर्वाधिकरण में निश्चय हुआ ऐसा यहां भी निश्चय है आप इसलिए कहते हैं कि आश्रित अंग आश्रित्व सती या होने पर भी अंग में आश्रित है जरूर यह उपासना अंग में आश्रित है अंग के बिना यह उपासना नहीं हो सकती लेकिन तद भिन्न फलत्व दिया ऐसा होने पर भी उससे यह भिन्न फल वाला जो प्रधान याग है प्रधान कर्म है उससे अलग फल यह देता है अलग फल चाहिए तब उसको उसमें करना है नहीं तो नहीं करना है ऐसा आ, बहुत सारे कर्म ऐसे होते कर्मकांड में भी सामान्य पूजा आदि विधान में भी बहुत कुछ होता है एक एक द्रव्य का अलग अलग फल कहा गया उस द्रव्य से अभिषेक करेंगे या पूजा करेंगे तो वो फल मिलेगा और जो उस फल को नहीं चाहता वो द्रव्य प्रयोग नहीं करेगा दूसरा द्रव्य प्रयोग करेगा करना है तो कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते ऐसा होता है इसी प्रकार यहां भी करना चाहिए कहा गोदोहनवत कहा गोदोहन का दृष्टा पहले समझाया था विशेष अनुमान अत्रा भी आधागाम्यमेव इस प्रकार विशेष अनुमान करके यानी अंगाश्रित सदी तद भिन्न फल ये विशेष अनुमान करते विशेष अनुमान का अर्थ क्या होता है हम्म विशेष अनुमान सभी अनुमान तो विशेष होते विशेष अनुमान का मतलब क्या है हा ये सब जो है ना तर्कसंग्रह संग्रह पढ़ के बैठा हुआ है तो ये विशेष अनुमान का ये शब्द का अर्थ आपको जानना है तो विशेष अनुमान क्या है पता है विशेष अनुमान क्यों होता है एक तो अनुमान होता है और दूसरा एक विशेष अनुमान कह रहे कि विशेष अनुमान ये ना एक नियम का विशेष अनुमान क्यों है क्यों विशेष अनुमान कहा उसको तो ये विशेष अनुमान का अर्थ जब अनुमान में पक्ष में पक्ष में विशेषण जोड़कर के पक्ष को विशिष्ट करेंगे तो भी वो भी विशेष अनुमान होता और हेतु में विशेषण लगा करके यदि अनुमान करेंगे तो उसको भी विशेष अनुमान करते जो सामान्य हेतु और विशेष हेतु सामान्य पक्ष विशेष पक्ष अब ये तो मुख्य होता है ये दो ही मुख्य होते हैं इसमें हेतु विशेषण लगाने पर विशेष अनुमान रूप से मुख्य माना जाता है ऐसे तो पक्ष में भी विशेषण माना जाता है पक्षता को विशिष्ट करते हैं और इसी प्रकार कभी साध्य को भी विशिष्ट करते हैं, साध्य को भी विशिष्ट कर, किया जाता है बहुत कम स्थान में होता है लेकिन होता है कभी कभी तो यहां क्या है कि अनुमान को तद्भिन्न भिन्न फलत्वाद ऐसे में हेदु दिया तद्भिन्न भिन्न फलत्व तो हेदु है उसमें अंगाश्रित्व सदी ये विशेषण लगा पूर्व पक्ष के अनुमान में कोई विशेषण नहीं है नियमे न समुच्चीयमानश्रयत्व अंगा इतना उन्होंने हेतु दिया यहां जो सत्यंत है अंगाश्रित्व सदी यहां तक जो है उसको विशेषण कहा जाता है। हमें ये बार बार कह रहा हूं जो लोग तर्कसंग्रह संग्रह पढ़ करके भूल गए हैं उनको पुनः तर्कसंग्रह पढ़ लेना चाहिए ये अर्थसंग्रह भी करना चाहिए और तर्क भी पढ़ना चाहिए और जो पढ़े हैं जो नया अभी नया आया है कोई चाहता है तो उनको पढ़ा करके अभ्यास कर सकते हैं अपने आप समय निकाल करके थोड़ा पढ़ के अभ्यास करें तो अच्छा है नहीं तो ये सब बातें समझ में नहीं आएगी आ, तो ये आश्रित क्या अंगा विशेष अनुमान सामान्य अनुमानी अनुमानों के बारे में है यद्यपि तर्क संग्रह मात्र से ये सारी बातें नहीं आएगी लेकिन तर्क संग्रह होने पर कम से कम समझ में आ जाएगा कि विशेषण कैसा लगा या विशेषण के बिना क्या होता है हेतु में क्या विशेषता आ गई इत्यादि वैसे तो आगे के टीकाएं भी करनी पड़ती है और न्याय मुक्तावली इत्यादि करना है तब जाकर के उसमें स्पष्टता आती है और विस्तार होता है लेकिन सामान्य बोध के लिए इसकी आवश्यकता है आ, तो ये ध्यान रखना चाहिए अंगा आश्री तत्व सदी तदिन्न फलत्व इसलिए इस अनुमान को विशेषण कर विशेष अनुमान ऐसा विशेष अनुमान करके विशेषण जोड़ करके अंगा तद्भिन्न तत्व जोड़ करके फिर उसमें विशेष अनुमान कर सकता है और यादात्मे अब वो क्या सोचते हैं अभी ब्रह्म पढ़ रहा है ब्रह्म पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा ब्रह्मसूत्र कर रहे हैं फिर तर्क क्यों करेंगे तर्क किया भूल गया तो कोई बात नहीं हो गया अभी हम ब्रह्मसूत्र कर रहा है वो बड़ा ग्रंथ कर रहा है ना हाँ ऐसा सोचता है हाँ और का, ऐसा मैंने पहले शुरू में भी कई बार कहा कि ये पहले तैयारी करके आ जाओ तब बैठो तो समझ में आता आता है नहीं तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ में आती है वो याद नहीं है तो नहीं होता है अब वो जो नहीं पढ़े हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा नया और जो पढ़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए वो करके देखना चाहिए और तर्क संग्रह क्लास चलाने के लिए बोला तो अभी कोई चलाता चला नहीं कोई किसी की हिम्मत नहीं होता है वो क्यों वो करने के लिए उत्साह चाहिए ना अंदर करने के लिए तैयारी चाहिए वो देखना पड़ता है वो करना पड़ता है और ऐसे में नहीं होता है वो करने से होगा करके कर के ऐसे होने से ये प्रयोजन होता है तो विशेष अनुमान में याथात्म्य में वित्युत्तम याथागाम कहा गया तो यथा काम्य जैसा पूर्वाधिकरण में काम्याधिकरण में निश्चय किया वही यहां भी निश्चय किया है अभी सूत्र देखिए अंगेशु यथा आश्रय भाव अंगेशु यथा आश्रय अंगेशु यथा आश्रय भाव अंगेशु बासनेशु ये अंगोपासनाओं में यथा आश्रय जैसा आश्रय जिस आश्रय में जो उपासना होगी उस आश्रय के अनुसार उसको करना पड़ेगा ये कहा ये अंगेशु कहने पर कर्मांग अवध वासना ये निश्चय होता है कर्मांग अवध वासना में जैसा आश्रय है वैसे आश्रय से उसका करना चाहिए तो जैसा आश्रय का मतलब जो अंग आएगा वो अंग का अनुष्ठान तो कर्म के साथ होता है तो उसी को भी उसी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा यह पूर्व का सूत्र है तो अंगु मन कर्मब्ध यथा आश्रयः जैसे अंग आश्रय है ऐसा ही इसको करना पड़ेगा तो अंग करना ही है तो उसकी उपासना भी करना ही कर्मांगु उगीताषु यहा प्रत्य वेद विधा किरन किंवा यहाम स्यूरी यथा आश्रय भाव इ भाषिकार ने संशय और पूर्वपक्ष को एक वाक्य में कहा कर्मांगु उद्गी उपासन कर्मांग उद्गी उपासना है इनमें ये प्रत्ययाधादि उपासना जिनमें आश्रित है ये आश्रित प्रत्यय है किसी कर्म के अंग में आश्रित है इसलिए इसका नाम आश्रित प्रत्यय का आश्रिता प्रत्यय यह आश्रित प्रत्यय आश्रित उपासना है और वेदत्रय विहिदाह तीनों वेद में ये प्राप्त होते तीनों वेद की शाखाएं हैं उपनिषदों में हैं और उपनिषदों में ही उपासनाएं ऐसी बात नहीं है अन्य अन्यत्री है ब्राह्मण ग्रंथों में सतपद ब्राह्मण आदि का दिखाया, उनमें भी ये ये उपासनाएं हैं, तो वेदत्रय वेदत्रिता किम ते समुचियन नियम से आ, सभी को समुच्चय करना चाहिए सभी का मैंने जिस अंग का करेंगे उस अंग के साथ उपासना को भी समुचय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किम यथा स्यू ऐसे यथा कामना के अनुसार जैसे कामना है उसी प्रकार यदि करना आपको फल चाहिए तो उसको लेना नहीं तो नहीं लेना यदि संशय ऐसा संशय होने पर यथा आश्रय भाव हा इत्या हा। जैसे आश्रय भाव वैसा यानी अंग का अनुष्ठान करता है अंग का अनुष्ठान करना निश्चित है वैसा ही उसके उपासना भी निश्चित है इसलिए कहा यथा आश्रय भाव यदा आश्रय मात्र नहीं कहा यदा आश्रय भाव कहा तो आश्रय बनी यहां अंग है कर्म का अंग यहां आश्रय है तो कर्म का अंग का अनुष्ठान तो होना ही है तो इसी प्रकार इसका भी अनुष्ठान होना ही है इसलिए पूर्व पक्ष है ठीक है ऐसे के लिए उदाहरण दिया यथा यथाम आश्रया उसका अर्थ करते हैं जैसा इनका आश्रय होते कौन है स्त्रोत्र संभूय भवंती है, जैसे स्त्रोत्र आदि है उनमें जैसे उद्गीमें होता है वैसे एवं प्रत्यय अपि, ऐसे प्रत्यय भी इसी प्रकार संभूय भवंती मिलकर के मिला करके होता आश्रितंत्र प्रत्यान यही अभिप्राय है ये आश्रित तंत्र होते हैं जो आश्रय होता है जैसा आश्रय है वैसा उसका स्वरूप होगा अब अंग अंग्रित है उपासना तो अंग जैसा है वैसे उपासना होगी इसलिए अंग का जो नियम है वो अंग अवध उपासना में आएगा और अंग का नियम कहां से आता है वो अंगी का जो नियम है अंगी का अनुष्ठान करते समय अंग का अनुष्ठान होगा और अंग का अनुष्ठान होगा तो उसी का जो उपांग है उसका भी अनुष्ठान होगा इस प्रकार होता है नियम तो वहीं से आता है तो अंग के बिना अंगी नहीं बनेगा और अंग का अनुष्ठान होगा तो अंगी का अनुष्ठान भी होगा इतना ही यह कहना चाहता है इसलिए आश्रय तन्द्रत्वाद इस शब्द अलग प्रयोग किया जैसा आश्रय होगा वैसे उसकी उपासना है इसलिए उद्गीत उपासना करनी पड़ेगी ज्योतिषम यह करेंगे उसमें उद्गीत का गान होगा और उदगीत में उद्गी उपासना प्रणव के रूप में जो उद्गी उपासना है वो उसमें होगा तो वो करना ही पड़ेगा इसमें क्या है उसमें करना उसको छोड़ने के कोई सवाल ही नहीं ये कहते हैं टीका में देखिए इस सूत्र की टीका है नीचे अधिकरणस्य से वक्तुम वक्तम अंगेश पदम व्याचे कर्मांगेश उद्गीतादिशु भाष्य में कहा क्योंकि अधिकरण का विषय कहने के लिए तदाश्रित उपासना विषयत्व दर्शिए थी और अंगाश्रित उपासनाएं यहां विषय है अंगाश्रित उपासना मैंने कर्मावब्ध उपासना ये की है ये अंगाश्रित उपासनाषयत्व अंग है, अंगत द्वारा क्रदु संबंधा फल सन्निक संशय यह संशय का मूल क्या है कि अंगत द्वारा क्रदु संबंधा ये संशय का बीज यही है कि अंग के द्वारा कर्म कोई भी कर्म करना है कहा तो अंग के द्वारा करना है तो क्रदु के साथ संबंध तभी होगा तो अंग संबंध से क्रदु संबंध हो गया और फल फलिक और फल के साथ संबंध है उसका यानी मुख्य फल के साथ अंगों का संबंध होता है और उसके साथ उपासना का संबंध होता है इसलिए उपासना का फल उसी के साथ होगा कर्म अवध उपासनाओं में स्वतंत्र फल नहीं है वो स्वतंत्र फल वो अलग से नहीं कर्म के साथ ही होगा ये पहले निश्चय किया था तन निर्धारण अधिकरण इत्यादि इसलिए संशय है ये कहा आगे तन निर्धारण अनियमाधिकरण पुरुषार्थत्व अंगोपास्ति नाम उत्तम कहते हैं तन निर्धारण अनियमाधिकरण में इस विषय में विचार किया गया था फिर यहां क्यों लाया फिर अंत में कहते हैं वहां जो है ना पुरुषार्थत्व अंगोपास्ति नाम वहां ये कहा कि ये अंग उपासनाएं जितने भी ये पुरुशार्थ है पुरुषार्थ है पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, है? पुरुषार्थ का क्या है? पुरुषार्थ माने आप जो कामना करते हैं उसी के अनुसार क्रदुअर्थ नहीं है क्रदुअर्थ और पुरुषार्थ दो होता है क्रद होने पर क्रदु में जो कहा गया उसका नियम का पालन करना और पुरुषार्थ करने पर वो अपनी इच्छा के अनुसार है वो कामना को लेकर के करते हैं तो वो उसमें कुछ नियम अलग रहता है क्रदु में जो कहा गया उसमें कोई विकल्प नहीं होता है क्रदु को पूर्ण करने के लिए उसका अनुष्ठान अवश्य करना पड़ेगा अब पुरुषार्थ होने पर आपको उसमें कुछ विकल्प रहता है तो चाहिए तो कर सकता है ऐसा है। तो वहां वो निश्चय किया गया ये तो पुरुषार्थ संबंधी है क्रदुअर्थ नहीं है ऐसा निश्चय किया था निर्धारण में पृथज्ञा सूत्र क्या विशेष है यहां तो सत्य भी पुरुषार्थत्व पुरुषार्थ मान करके यह अंगावधुपासना पुरुषार्थ है ऐसा मान करके समुच्च मानम न ऐसा मान, पुरुषार्थ मानने पर भी इनका अंगों के साथ नियमेन समुच्चय होना चाहिए इसमें कोई वाक्य नहीं मिलता यानी कोई श्रुति नहीं मिलता प्रमाण नहीं मिलता ऐसा सिद्धांत यह कहना चाहता हूं अंग नाम अंगवध समुच्चय नियम कि प्रदीक दृष्टिवध याथा काम्य विधि संशय अनुद्या इसलिए अंग में समुच्चय का नियम है अथवा प्रतीकोपासना के समय या काम्य है इस प्रकार संशय कूर्वाधिकव याथारूच्युनुष्ठान न पूर्वपक्ष इसलिए संगति है पूर्व अधिकरण में याधा याथारूच्य अनुष्ठान कहा था ऐसे यथा यथारूच्य अनुष्ठान यहाँ नहीं है ऐसा पूर्वपक्ष दिया संशय इत्याश्रय भाव इत्यादि, इत्यादि। अंग उपास्तिषु यथारुझ अनुष्ठान्या वाक्यर्थ अधि साधन सेव चिंतना पादादि संगति यहां पादादि संगति यानी अध्याय संगति पाद संगति कैसा है बोलते हैं अंग उपासनाओं में यथारुजि अनुष्ठान के चिंतन के द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान होगा अंग उपासना करेंगे कर्मा कर्मा अवबद्ध हो जाएगी उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़कर के फिर वाक्यर्थ ज्ञान तक पहुंचेगा वाक्यर्थ ज्ञान में यह साधन साधन के द्वारा ये होगा वाक्यर्थ ज्ञान का अर्थ तत्व वाक्य का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य से ये सारे प्रवृत्त है अब यहाँ अंगावधुवासना भी उसी के संबंध में है जो आ, साधन में आप पूजन आदि करते हैं पूजन आदि करते समय जो मन आप बनाते हैं जितनी निष्ठा से करते हैं वही निष्ठा बाद में जाकर के ब्रह्म निष्ठा के संबंध में भी परिणत होता है यदि आरंभ में आरंभ कार्यों में आपको निष्ठा नहीं है वो निष्ठा और कहीं नहीं आ सकती क्योंकि निष्ठा कस में प्रतिष्ठित है श्रद्धायाम ऐसा कहा श्रद्धा में निष्ठा प्रतिष्ठित है क्योंकि जो निष्ठा करता है श्रद्धा करता है और निष्ठा जो है आचरण में प्रतिष्ठित है निष्ठा करता है बहुत निष्ठा है लेकिन कुछ करता नहीं अपने मनमानी करता है तो वो वो नहीं होता इसलिए ये जानना आवश्यक है जो आजकल इस विषय में लोग जानते ही नहीं है वो केवल अपने मतलब का है उसी को लेते हैं बाकी आगे पीछे का वो उसका कोई संबंध नहीं है उसका संबंध का कोई जानता नहीं वो उसका संबंध क्या है ऐसा जानता नहीं उससे कोई प्रयोजन नहीं है जैसा अभी मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करना अभी आजकल सब लोग जा रहे हैं मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करने से भगवान आशीर्वाद देगा ये सीधा फल चाहता है लेकिन मंदिर जाने के लिए जो नियम है उसका कोई पालन नहीं करते मंदिर जाने के लिए नियम है आप स्नान करना चाहिए आप वो तो धोती पहन करके जाना चाहिए और वहाँ भाव से शुद्ध होकर के और जो द्रव्य वहाँ पूजा के लिए ले जाते हैं वो बाजार से उठा करके ऐसे सीधा ले जाना नहीं उसको पवित्रीकरण करना है और भाव से थाली में रख करके और जो है चल करके वहाँ जा करके प्रणाम करके पूजा करके आना है वो वो सब उसके साथ है लेकिन वो कोई नहीं करेगा वो सीधा जाएगा वो बाजार से मिठाई की दुकान में जाएगा वो लेगा जो भी करेगा और सीधा जो है वहां प्लास्टिक कवर भी नहीं निकालेगा ऐसे ले जाकर के फिर भगवान के सामने रखे क्योंकि भगवान को सीधा फल हमको चाहिए बाकी हमको उससे मतलब नहीं पूछेंगे यह सब क्यों करना है हमको तो भगवान से फल चाहिए वो तो दे रहा है वो कहां मिलेगा नहीं मिलता इसी प्रकार ये अंग अवबद्ध जो अंग संबंधी होता है वो दूसरे का पूरक होता है पूर्व पूर्वक उत्तर उत्तर का पूरक होता है जैसा अभी हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्व पूर्वक उत्तर उत्तर का पूरक होता है ये वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा ऐसा होता है इसलिए यह जो नियम कहा है यह नियम का अनुष्ठान में निष्ठा होनी है श्रद्धा होनी है तो उसका क्रम से करना पड़ेगा क्रम के बिना नहीं होता जैसा भोजन करने से हमारा मतलब है हम भोजन में आजमन क्यों करना है फिर उसमें आ वो दाएं हाथ से ही क्यों खाना है बाएं नहीं करना है वो करने जो जो नियम बता रहे हैं वो कोई पालन नहीं करना है ओ, वो क्या है उससे क्या मतलब है उसका कोई कुछ नहीं हमको भोजन करने से मतलब है भोजन हो गया भेट भर गया हो गया ऐसा नहीं कि शास्त्र तो उस भोजन को एक साधन बना रहे साधन बना करके उसको एक पूजा बना रहे और उसी में आपको निष्ठा ला रहे और वो निष्ठा भोजन में जैसे काम आते हैं वैसे आपको ब्रह्मज्ञान तक काम आए इस बात को नहीं समझते हमने योग सूत्र के इसमें इसके बारे में बहुत आपको शायद जो लोग सुने हैं उनको मालूम है पूरा क्रम से इसको बताया कि कैसे ये मन का एक एक विचार कहाँ तक हमें ले जाता है एक संस्कार कहाँ तक ले जाता है और वो जन्म जन्म तक रहता है इसीलिए लोगों को श्रद्धा होने पर भी निष्ठा नहीं हो पाती और निष्ठा नहीं होने पर आचरण नहीं होता आचरण नहीं होने पर फल नहीं होता क्योंकि वहां क्रम इसे कहा श्रद्धा निष्ठा आचरण और प्रक्रिया और उसका फल यह नहीं होगा इसीलिए एक केक जो कहा गया उसका पूरा ध्यान देना है अब पुष्प अर्चना आप करते हैं उसका नियम है पुष्प कैसा अर्चन करना है पुष्प का कौन सा भाग नीचे होना चाहिए कौन सा ऊपर होना चाहिए ऐसा वो पुष्प डाल देते हैं बस नमस्कार कर लेते हैं नमस्कार करना वो कैसे करना है यह है यह अंदर है क्योंकि हम शास्त्रीय कार्य करते हैं और आ, और उसको नहीं जानते हुए करते हैं उसमें ये अंदर होता है और शास्त्रीय नियम के अनुसार करेंगे निष्ठा जरूर बनेगा निष्ठा बनना ही है नहीं बनते हुए नहीं रह सकता क्योंकि एक एक में उसका आपका ध्यान जाता है और ये तो केवल फल कामना से हम करते हैं मतलब हमें कहीं भगवान ने सीधा आशीर्वाद चाहिए वैसे अब वो बिना पढ़ के यहां एक घंटा नहीं बैठते हुए आपको ब्रह्मसूत्र का ज्ञान हो जाएगा तो आप आकर के एक घंटा यहां थोड़ी बैठेंगे समय पर आकर के समय पर नहीं करेंगे ऐसे कैसे कोई हो जाना है बस ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसे कैसे नहीं होता है कोई भी काम नहीं होता ये ये तो ब्रह्मज्ञान के लिए निष्ठा में की बात कर रहा हूं लेकिन कोई भी काम आपको यथावत नहीं करने से सिद्ध नहीं होता है इसमें कोई समझौता नहीं कोई उसका कोई रास्ता है ही नहीं दूसरा और नहीं करना है तो नहीं करो आपको किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं ना आपको करने के लिए कोई नहीं बोल रहा यदि आपको इस प्रकार से क्रम से नहीं करना है तो नहीं करो अब जो करना है आप करो जो जैसा आप करना है कर बोलो फल मिले ना मिले कुछ भी करो अब फल तो चाहता है लेकिन फल चाहता है करना नहीं चाहता ऐसा नहीं होगा इसलिए इन अधिकरणों का प्रयोजन बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि ये जो अधिकरण का निश्चय होने पर भी वाक्यार्थ ज्ञान होगा बोल अब वाक्यार्थ ज्ञान से कोई संबंध आपको नहीं दिखता इसमें लेकिन यह है क्योंकि यहां से लेके कर्म अवध उपासना पहले करेंगे और आगे आगे पूरा पाद जो आएगा ना बहुत बढ़िया पाद है जो सत्रह अधिकरण है उसमें सारे अधिकरण इस प्रकार के साधनों के निश्चय में बहुत काम का है एक एक अधिकरण में एक एक निश्चय होगा तो अब उसमें कर्म भी होगा कर्म अवध उपासना होगा फिर उसके बाद अभ्युदय उपासना कोई करता है नहीं करता है फिर आंग्र उपासना आंग्र के बाद में जो मन व्याप्त विश्व वासना जैसे भाव आ जाएगा उसके बाद में वाक्यार्थ ज्ञान होगा वाक्य अर्थ ज्ञान के द्वारा प्रमुख होना इतना सारा क्रम है अब आपको इसी में ही निष्ठा नहीं है ये कैसे करना है पता नहीं है फिर आगे कैसे करेंगे अच्छा जो बात हम निष्ठा से नहीं करते जान के बिना जान के निष्ठा के बिना करते हैं केवल दिखावे के लिए करते हैं उससे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है हमारे मन में मानसिक प्रॉब्लम होता है इसको भी हमने योग सूत्र के समय विस्तार से बताया हम तो काम कर रहे हैं ऐसा लेकिन हमारे भाव में यह करना ही चाहिए इस करने का यह प्रयोजन है ऐसा नहीं रहता उसमें क्या होता है आपके मन में सात्विक वृत्ति नहीं उल्टा तामसिक वृत्ति बनेगा यानी आश्चरिक वृत्ति बने ऐसा होता है क्योंकि आप उसमें अब करना है करने लेकिन वो नहीं करने से नाराज हो जाएंगे वो कर रहे हैं लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये नहीं है इसमें क्या है मन में असावधानी बनता है मानसिक रूप से आप असावधान हो जाएंगे और आपकी वो असावधानी धीरे धीरे आपका संस्कार बनेगा और संस्कार बनकर के सभी काम में वो असावधानी रहेगा असावधानी रहने पर आपको फल तक पहुंचना नहीं होगा अब कोई भी काम में असावधान है फल तक पहुंचेगा क्या यथार्थ फल नहीं होगा समय पर नहीं होगा और आपके जो कृत्य निष्ठता यानी जो कार्य आप कर रहे हैं वो कभी नहीं आएगा अब दूसरे के लिए करेंगे दूसरे के दिखावे के लिए करेंगे या किसी से डर के करेंगे कोई परिस्थिति के कारण करेंगे ये किसी का कोई फल नहीं होता है और उसका काम दे के आपको मालूम हो जाएगा ये काम ऐसा कर रहा है ये निष्ठा से कर रहा है कि जान के कर रहा है कि ये खाली दिखावे के लिए कर रहा है वो आपको काम देखने से मालूम हो जाएगा इस भाव से कर रहा है ऐसा होता है और ये सब कहां जाके ये सब हमें कोई दूसरे को दिखाना नहीं ये सब कहा जाके दोष करेगा हमारे मन में दोष करेगा हमारे मन तो बिल्कुल खराब हो जाए तामसिक हो जाएगा और होकर के बाद में वो कभी निष्ठा को प्राप्त नहीं होगा यही दोष है इसीलिए छोटी छोटी बातें जो बचपन में हमें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है और उसको आचरण करने के लिए जोर देते हैं उसका कारण है वो तो करने वाले कराने वाले नहीं जानते हैं लेकिन वो अंत तक ऐसा जाता और किसी का आचरण देकर के आप देकर के ही मालूम कर सकते हैं ये कितना निष्ठावान वो क्यों कर रहा ऐसा वो मालूम हो जाता वो करने का प्रयत्न पूरा करता है तो इसीलिए ये यहां कर्म अवध उपासना में भी वहां वाक्यार्थ ज्ञान के साथ संबंध है ये कहा गया क्योंकि अनास्था से किया हुआ कर्म आसुरिक होता है और आस्था से किया हुआ कर्म सात्विक होता है ये सात्विक और का फल है और आसुरिक होने का मतलब तामसिक हो जाना और तामसिक होने का अर्थ क्या है पाप हो जाना पाप होने का अर्थ क्या है कि तो मन चंचल हो जाना या मन गिर जाना मन की जो आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए वह नहीं होगा और वो नहीं होने से आपके जो दोष है उसका निवारण नहीं होगा काम क्रोधादि जो दोष है दोष है उसका निवारण नहीं होगा संस्कार में रहेगा और फिर जाकर के वो हो जाएगा और ये एक निष्ठा होने पर ये आस्थिक बुद्धि आने पर ये सारे धीरे धीरे बदलता है बदल करके अंध में जाकर के वो परिणाम को प्राप्त करे ये ये उसका संबंध है पूर्वक्षे समुच्चय अनुष्ठानात फलबाहुल्य सिद्धि समुच्चयस्य सिद्धांत तदा अनुष्ठाने अप्रामिकलबाह्य आयोगात यथारूचि अनुष्ठान प्रवृत्ति सौगर्ये पूर्वपक्ष पूर सूत्र योजपक्ष सूत्र है तो पूर्व में यह अभिप्राय क्या है समुच्चय अनुष्ठान करने पर फलबाह्य होगा जैसे अंक अनुष्ठान में होता है तो जिसका अधिक फल चाहिए अधिक फल तो सभी चाहता है फलबाह्य होगा और सिद्धांत में समुच्चय अनुष्ठान के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है अप्रामाणिकवात यथा अनुष्ठाने फल बाहुल्य अयोगात तो तथा अनुष्ठान में फल बाहुल्य है इसका संबंध नहीं है क्योंकि इसको समुच्चय अनुष्ठान करना ही चाहिए ऐसा नहीं कहा गया उसका अनेक कारण है एक तो यह कर्मावध वासनाएं जितनी है वेदों में आया अन्य शास्त्रों में आया लेकिन यह मुख्य कर्म के प्रकरण से अलग प्रकरणों में आया है अधिकतर यह कर्माबद्ध वासनाएं अधिक प्रकरण में आया कुछ वासनाएं हैं वहां प्रकरण में जैसे मनस्िदाद्या अधिकरण आया था वो वहां जो है मनस्िदाद्या अधिकरण में वो कर्म के साथ कर्म के प्रकरण में ही आया और कोई कोई कर्म के प्रकरण में है बहुत कम है लेकिन कर्म के प्रकरण छोड़ के ही यह कर्म अवधुवा आई है उसका यह तात्पर्य है यह जो अभी सिद्धांत निश्चय कर रहे हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि इसमें आप विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कर सकते नहीं करना है तो उस भाग को छोड़ भी सकते उससे कर्म में कोई हानि नहीं आएगी कर्म तो कर्म और कर्म के अंग के अनुष्ठान से पूर्ण फलदायक होगा और ये अंगावधु अवधु वासनाएं ना करने पर भी कर्म का फल अवश्य मिलेगा अंगावधु अवधु वासना करने पर उसका अलग फल मिलेगा इस प्रकार है यदि निश्चित रूप से करना है तो इनका अनुष्ठान नहीं करने पर कभी फल नहीं मिलेगा कर्म का ऐसा हो जाए ऐसा तो नहीं है वो अलग प्रकरण में है उसका फल मिलता है ये अलग करके रखा उपनिषदों में रखा है अन्य ग्रंथों में क्या ब्राह्मण भाग में रखा है वो विकल्प है आप करना चाहते हैं तो उसी को कर सकते हैं ये अभिप्राय से यहां सिद्धांति उत्तर देना चाहता है क्योंकि यह सिद्धांति का पूर्व पक्ष का अभिप्राय भी आप इन नियमों के अनुसार जानने से ही जान सकता है कि, कि किस अभिप्राय से ऐसा कहा अभी समुच्चय अनुष्ठान नहीं करना चाहिए कर रहे अब जबकि हमें दिखता है कि अनुष्ठान करना चाहिए पूर्व पक्ष जो कह रहे हैं वो सही है ऐसा दिखता है लेकिन सिद्धांति कह रहे हैं ऐसा समुचे अनुष्ठान करने की आवश्यकता मैंने नियम से नहीं है करना है तो कर सकते नियम से नहीं है तो उसका कारण यह है कि प्रकरण अलग है अलग प्रकरण में आया है यही पूर्वपक्ष सूत्र में कहा कि आश्रित उपासना इत्यादि से कहा आगे इसके लिए और एक हेतु देते हैं शिष्टेश पूर्व पक्ष का ही यह हेतु है एक और हेतु देकर के पूर्व ने कहा शिष्टि ही शिष्टी सिर्थ होता है शासन यह शासु अनुशासन धातु से तिंग प्रत्यय करने पर शिष्टी बनता है तो शिष्टी ही मन अनुशासन अनुशासन ही अर्थ होता है शिक्षा शिक्षण तो शिष्टी मन शासन विधान तो विशेष अभाव होने पर अंग प्रत्ययों का विशेष विधान नहीं की वो एक ही साथ विधान किया गया इसलिए भी इनका अनुष्ठान साथ में होना चाहिए कहा पूर्व पक्ष ने भाष्य में देखिए यथावा आश्रयात्रादय आश्रय माने है इस हैदि कौन से स्त्रोत्र है ये उदगीधादि स्त्रोत्र इनका नाम उदगी उदगी है जो सावेद के वो उनके जो गान करते हैं उनको स्त्रोत्र कहते हैं तो उदगी जो स्तोत्र है ये आश्रय है त्रिषु वेदेशु शिष्यंत तीनों वेद में इनका कथन है जो पहले भाष्यकार ने कहा तीनों वेद में अलग अलग जगह आया एवं आश्रिता अभिप्रत्य जैसे स्त्रोत्र का कथन तीनों वेद में प्राप्त होते हैं कर्मों के साथ में वैसे कर्मा अंग अवबद्ध उपासनाएं भी उनके साथ ही त्र प्राप्त होते हैं तो क्या करना चाहिए तो ये का अनुष्ठान जब स्त्रोत्र का अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो तत्काल में उसके संबंध में उन उपासनाओं का भी अनुष्ठान करना ही होगा ये कारण है ये तो अनुशासन किया गया प्रमाण नहीं है कैसे कर सकते हो तो अनुशासन है प्रमाण है विधान है विधान किया तो नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं न उपदेशकृतों भी कश्चित विशेषो अंगानाम तदा च प्रत्ययानाम त्पर्य है उपदेश करने पर भी वो दोनों को अलग उपदेश अलग उपदेश नहीं आश्रयों का अलग उपदेश उपासनाओं का अलग उपदेश जिस आश्रय में जो उपासना करनी चाहिए तदा आश्रय संबंधी उपासना अलग है ऐसा नहीं कहा तो जो उपासना है उपासना के साथ तदाश्रय संबंध भी उपासना है तो ये दोनों साथ में ही उपदेश किया है तो उपदेश किया हुआ अलग नहीं है तो उपदेश कृतो भी कश्चित विशेष कोई विशेष अंगानाम तदाश्रयानाम च प्रत्यनाम इत्य अंग तदाश्रय प्रत्ययों का अलग अलग उपदेश नहीं दिया एक ही अनुशासन में दोनों को कहा है तो दोनों को कहा है तो फिर दोनों करना चाहिए जो अंग को करना ही है तो अंगी को भी करना है अंग संबंधी उपासनाओं को भी साथ में करना है यह अर्थ हो गया ठीक है मैं देखिए सिस्टिशासनम विधानम सिब्द का अर्थ शासन है चकार समुचय के लिए पूर्व घेतु के साथ जोड़ने के लिए विशेष अभाव अंगान प्रत्ययनाम तो समुचय नियमा और वो जो अनुशासन है विधान है इसका कोई विशेष अलग से नहीं कहा है जहा अंगों का अनुशासन है वहीं इन उपासनाओं का भी अनुशासन इसलिए इनको साथ में करना चाहिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय अब तीसरा हेतु देते है समाह समाहारात यहां समाहार करते अर्थ है समाहरणम समाहरण से समाहार दोनों एक ही है घय प्रत्यय से समाहार बनेगा और घे प्रत्यय से आ, ये नहीं ल्युट प्रत्यय से समाहरणम बनेगा तो समाहरणम का अर्थ है समताकरणम समता करना बराबर कर देना बराबर करने का अर्थ क्या है कि कोई क्षति आ गया कोई दोष आ गया तो उस दोष को जान करके उसका प्रायश्चित करके दोष निवारण करना इसको यहां समताकरण बोलते तो क्षदस्य संधानम समाह ऐसा ये इसका विशेष अर्थ है ऐसे तो सामान्य समाहार का अर्थ होता है एकत्र करना किंतु यहां तो समाहार का अर्थ है समाधान समाधान का अर्थ है समताकरण समताकरण का अर्थ है दोष निवारण अर्थात कर्म करते करते कोई दोष आ गया कर्म में कोई चुदी आ गई तो कर्म कांड में कौन से दोष के लिए क्या निवारण है ऐसे प्राश्चिप्त विधि है तो प्राश्चिप्त विधियों को करके समाहरण करना है उसको बराबर कर देना नहीं तो कर्म का फल नहीं मिलेगा यह प्राश्चित जितने भी है एक तो अज्ञान दोष से दोष हो जाते हैं अज्ञान के कारण जानता नहीं क्या करना है नहीं करना है जानता नहीं इससे दोष हो जाता है <k avocado> और दूसरा असावधानी से भी दोष होता है कर्म आदि कर रहे हैं उसमें आप सावधान नहीं है मन एकाग्र नहीं है इस प्रकार दोष होते हैं अभी जैसा अभी हमने कहा श्रद्धा नहीं है निष्ठा नहीं है तभी दोष होता है क्योंकि तब जो भी कर्म आप करते हैं दोषयुक्ति हो जाते है। क्योंकि वो अश्रद्धा से नहीं होगा ना कोई तो इस प्रकार जो दोष आते हैं अब कर्म इतने जटिल है उसकी प्रक्रिया जटिल है बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं और तब जाकर के उसका पूरा कर्म होगा और कुछ भी छूट गया तो फिर उसका फल नहीं होता है ऐसा कहते हैं अब क्या है कि बहुत लोग इस विषय पर आजकल जो है विचार को चालक व्यक्त करते हैं वे कहते हैं कि ये अब ये जैसा भी आप करो भगवान के भक्ति करने पर उसका फल आपको मिलेगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे भगवान प्रसन्न होकर के वो फल आपको देंगे ऐसा करते हैं और ये ना कहने प्रकार है ना भी कुछ दोष आ गया तो भी वो चलता है ऐसा करके लोग कहते हैं ऐसा आजकल वही चलता है ज्यादा इसीलिए जैसा अभी अभी हमने बताया उस प्रकार से जो जैसा करने के लिए कहा जैसा निष्ठा से जो नियम से जो साथ साथ करने के लिए कहा उस पर वो ध्यान नहीं देते जैसा भी होगा ला करके कैसा भी कर हो गया बस ऐसा है क्योंकि करना दिखना चाहिए सामने बाकी को नहीं देते एक होने पर क्या है उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाता है ऐसी इनकी मान्यता बनाई यानी ये ना कहना एन प्रकार आप करो प्रसन्न हो जाएगा यदि बाकी नहीं कर सकते नाम जब करो ये करो वो करो ऐसे बोलते हैं अब ये एक विचार है दूसरा विचार है जैसे कर्मकांड में ये कहा उसके अनुसार आपको जो भी कर्म है उपासना है नियम है आचार है उसको विधिवत करना है विधिवत करने के बाद में उसका पूरा फल मिलेगा तो यथासम्भव आप विधिवत उसको करना चाहिए जैसा विधान किया गया ये दो पक्ष वो करने से फल मिलेगा ये बोलता है जैसा भी करने से भी भक्ति से फल मिलेगा ऐसा करता है अब इसमें ये चर्चा के विषय है ये होता है कि नहीं होता है अब इसमें क्या है एक तो कर्मकांड में भगवान को देवता को प्रसन्न करना देवता को प्रसन्न करना इतने जो देवता की प्रसन्नता है इतने मात्र को फल नहीं करते इतने मात्र फल नहीं है देवता के प्रसन्न होना भी एक कार्य है लेकिन प्रसन्न होना मात्र से काम नहीं चलता प्रसन्न होना उसका एक अंग है देवता को आपने अर्पण किया प्रसन्न हो गया उसका अंग है किंतु कर्मकांडी कहते हैं देवता तभी प्रसन्न होता है जब आप शास्त्र में कहे हुए विधान के अनुसार कार्य को यथावत संपन्न करेंगे तभी प्रसन्नता वो यथावत संपन्न होना ही देवता की प्रसन्नता है वो देवदा की अलग प्रसन्नता नहीं क्यों क्योंकि देवदा को एक व्यक्ति विशेष नहीं मानते कर्म ठीक से संपन्न होना ही उसकी प्रसन्नता है जैसे आप आग जलाने की जो सामग्री आपके पास है वो आग समय प्रकार से आपने जलाया वो तो आग जलेगी तो प्रसन्न हो गया अग्नि प्रसन्न हो गया ऐसे जो तो सब सब सब ठीक है तो जलेगी नहीं तो नहीं जलेगी अब कोई आप भोजन बना रहे हैं खीर बना रहे हैं और उसमें जो जो द्रव्य सब डालना है उसको सही समय पर सही प्रकार से डाला तो वो खीर जो पायस है वो समय प्रकार बन गया तो वो खाने से आप प्रसन्न हो जाता आप बोलेंगे नहीं हमने बहुत श्रद्धा से भक्ति से बनाया लेकिन यह ना कहना प्रकार में बन गया वो किससे सिड़की से धोया नहीं और उसके डाला नहीं सामान जो डालना है नहीं बनाना बोले तो हमें बहुत भाव भक्ति से बनाया लेकिन ऐसा हो गया अब वो खीर खाने वाला कोई प्रसन्न होता है क्या नहीं होता है इसीलिए ये जो बोल रहे हैं ना ये एक प्रकार से पलायनवाद है यानी वो करना नहीं चाहते हैं इसके लिए भगवान का जोड़ देते भगवान प्रसन्न हो जाता है ये ना कहना प्रकार ने प्रसन्न होता है ऐसा मनुष्य भी प्रसन्न नहीं होता है तो भगवान कैसे प्रसन्न हुआ अब मनुष्य को आप प्रसाद बना के खिला रहे हो यह ना कहना प्रकार ने बनाया अब सब्जी बनाया उसको धोया नहीं उसमें मिट्टी रह गया वो हो गया और बाद में कहा हमने बहुत भक्तिभाव से बनाया बहुत भाव से बनाया लेकिन सब गंदा हो गया ऐसे रहता है क्या इसीलिए कर्मकांड में यह समझौता नहीं बोलते ऐसा करेंगे तो प्रसन्न कैसे होगा अब इसका मतलब ऐसा प्रसन्न होने वाले देवता को तो कुछ करने की जरूरत नहीं वो तो ऐसे तो प्रसन्न हो जाएंगे अब थोड़ा सुधि कर लो प्रसन्न हो जाएंगे अब स्तुधि भी आपको पाठ आता नहीं व्याकरण पड़ेगा नहीं उच्चारण करना नहीं अब जैसा जैसा बोलो प्रसन्न हो जाएगा ऐसा प्रसन्न हो गया तो फिर आप भी सुधरेगा कब प्रश्न यहां आता है कि आप देवदा को प्रसन्न करना बहुत अच्छी है अब हो भी सकता है देवदा ऐसे ही आपके भाव से प्रसन्न हो जाता है भाव प्रधान देव है तो भाव से प्रसन्न हो जाता मान लेंगे लेकिन आप में सुधार कैसे आएगा यदि ये सब पालन नहीं करना है और ये ना कहना प्रकारना आप देवता को प्रसन्न करने में लगे हुए तो आप सुधरोगे कब नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेगा तो इसीलिए जो करना पड़ेगा प्रयत्न करना पड़ेगा डालना पड़ेगा करना पड़ेगा वो नियम नहीं करेंगे तो प्राचित कराना पड़ेगा तब जाकर के होता है वो कर्मकांड कराता है क्योंकि कर्मकांड में व्यक्ति को पूरा सुधारना चाहता है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मोक्ष तक ले जाने के पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए तैयारी करना चाहता है वो उसमें शॉर्टकट में देवता को प्रसन्न करके फिर चले ऐसा नहीं होता आपके अज्ञान के कारण आपके पास वो सामग्री प्राप्त नहीं है वो कर नहीं सकता अज्ञान के कारण हो गया वो बात अलग है लेकिन यहां मुख्य चीज ये है कि आपको सुधारना यहां मुख्य है देवता को प्रसन्न करना मात्र यहां मुख्य नहीं है ऐसा ये तो सच है और दूसरी बात है हम तो ये विश्वास ही नहीं कर सकते कि आप यह ना कहना प्रकार यह करेंगे तो भी देवता प्रसन्न हो जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी लॉजिक नहीं है उसमें और प्रैक्टिकल भी नहीं है ऐसा मनुष्य भी नहीं होता है न मनुष्य होते हैं ना जो कोई जीव जंतु होता है आप ये ना कहना प्रकारे ना खिलाओ तो वह प्रसन्न होता है ऐसा होता नहीं जिसको जैसा करना चाहिए वैसा देना चाहिए वैसे होगा इसलिए हमने बोला कि ये खीर बनाना है तो खीर बनाने के स्वादिष्ट बनाना है तो उसको कैसे स्वाद होगा उसका कॉम्बिनेशन है उसी के अनुसार बनाएंगे उस पर चिंतन करना पड़ता है बहुत उसका तैयारी करना पड़ता है समय देना पड़ेगा ये सब कुछ चाहिए और खाली आप बोल देंगे हमने भक्ति से कर दिया अब जैसा अब यहां गया होगा बस ऐसे बोल दिया तो ऐसा नहीं होता है तो जिसको जो समय देना चाहिए वैसा देना चाहिए ये दो पक्ष है इसलिए मैंने ये कहा कि कर्मकांड का प्रयोजन यहां आता है कि कर्मकांड और उपासना कांड में जो भी नियम बताते हैं उसका प्रयोजन है कि वो व्यक्ति को सुधारता है व्यक्ति को सुधार के साथ में देवता प्रसन्न होंगे उसमें तो आप श्रद्धा भक्ति हम रहेगी और दूसरी बात है आप हमारे पूरे इतिहास निकाल के देखिए सारे पुराणों को निकाल के देखिए और आधुनिक युगों के आचार्य जो भी सिद्ध महात्मा हो उनके सब के आप जीवन चरित्र निकाल के देखिए मनमानी करते हुए कोई भी प्रसन्न हुआ क्या कोई देवता को प्रसन्न किया मनमानी किया मतलब कोई नियम नहीं जो करना तो कर दिया बाद में प्रसन्न ऐसा किया है का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको केवल भक्ति है और आपकी भक्ति है करके इसके लिए क्या प्रमाण यदि आपके पास भक्ति है श्रद्धा है निष्ठा है तो आप जैसा बोला वैसा करेगा ही अब नहीं करने के प्रश्न प्रश्न कहां से आता है अब भक्ति है अब मनमानी करेंगे ऐसा होता है क्या इसीलिए यह वाद ठीक नहीं है कि आप जैसा भी करो देवदा प्रसन्न हो जाएंगे फिर हमको फल मिलेगा क्योंकि हम केवल फल से केवल फल के मतलब ही है बाकी किसी से कोई हमको फल चाहिए अब देवदा प्रसन्न होना फल कर्मकांड में देवदा प्रसन्न होना मात्र फल नहीं है देवदा प्रसन्न होंगे उसके बाद में वो फल के साथ संबंध करेगा भात में होगा प्रसन्न होना देवदा प्रसन्न को करके प्रभात में वो आशीर्वाद देगा फल देगा वो जो भी कर्म करेगा लेकिन उनके हिसाब से आप कोई भी दोष रह करके कर्म किया तो देवदा प्रसन्न नहीं होंगे। गारंटी है क्यों अभी मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा है फिर तो देवता कैसे प्रसन्न होंगे मनुष्य जैसा प्रसन्न नहीं हो रहा आप देखो अब इसमें आप कोई भी उदाहरण आप ले लो पदी पद्ली है समझ लो पदी पदनी में बहुत स्नेह है प्रेम है सब कुछ है अब जैसा जैसा भोजन बनाती है वो आपको मतलब जैसा बनाना चाहिए ढंग से नहीं बनाती है ढंग से सेवा नहीं करती है तो पदी तृप्त तो हो जाएंगे क्या ये बोलेंगे नहीं मेरे को बहुत लव है आपके पास आपके साथ बहुत प्रेम है बहुत स्नेह है किंतु ऐसे होता है। ऐसा बोलने से क्या होता है होता नहीं नाराज हो जाएगा झड़ा हो जाएगा और अलग हो जाएंगे तलाक दे देंगे ऐसा होगा क्यों क्योंकि आप स्नेह है प्रेम है कहेंगे और फिर कैसा जैसा बना करके खिलाएंगे या ऐसे वैसे सेवा करेंगे फिर ऐसा कैसे होगा होता ही नहीं है इसीलिए जो भाव है वो भाव का अर्थ इसको ऐसा समझना पड़ता है इसलिए भाव में ये ठीक है आपके श्रद्धा के अनुसार फल होगा जैसा शबरी का दृष्टान्त देते हैं कई लोग शबरी ने जो जूठा फल खिलाया तो भी भगवान प्रसन्न होकर के उनका आशीर्वाद दे दिए इत्यादि बिल्कुल सच है हम वो घटना का कुछ नहीं बोल रहे सच है जूठा फल खिलाया सब कुछ किया लेकिन वो जूठा फल खिलाने का कारण क्या था वो कोई असावधानी से नहीं या मनमानी करने के नहीं उनका ये भाव था कि वो सबसे मीठा फल उनको देना है उतने निष्ठा के साथ भाव के साथ उसने वो किया और शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो जूठा करके फल भगवान को देना ठीक नहीं है इतना अवश्य में ठीक नहीं है वहां और वो शबरी होने के कारण वो शास्त्र नियम उनको मालूम नहीं है मालूम नहीं होने से उन, उन्होंने ऐसा नहीं किया यदि शबरी को शास्त्र नियम मालूम था समझ लो तो वो कभी ऐसे नहीं करती ऐसे क्यों करेगी अब वो ऐसे करेंगे तो दोष हो जाएगा तो ऐसे करेंगी नहीं अब वो शास्त्र नियम मालूम नहीं है शबरी है शबरी का मतलब ये वो जंगल में रहती है ऐसा है अब वो क्या थी कैसे थी वो तो बात पे रामायण में बताया आगे पीछे लेकिन उससे उसको दृष्टांत देकर कैसे नहीं कह सकते कि आप कुछ भी दे दो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी भक्ति क्या है आपके श्रद्धा क्या है आपके निष्ठा क्या है वो आपके कर्म से ही मालूम पड़ता है इसका और कोई भी तर्क नहीं आपके कर्म से ही आपके निष्ठा आपके भक्ति आपके सेवा आपके आ, क्या बोलते हैं जान, सब कुछ आपके कर्म व्यवहार से ही मालूम पड़ेगा उससे आप जो करते हो वही होगा उसमें कोई इधर उधर नहीं है और जो भाव आएगा अब आपके भाव के विरुद्ध में आप कर सकते हैं क्या आप उसको सबसे अच्छा देना चाहते हैं ऐसा आपका भाव है और जैसा तैसा बना के दे दिया ऐसा होगा क्या नहीं होता कभी तो यदि आपको अच्छा देने का भाव है तो आप पूरे पूरे अच्छा बनाने का प्रयत्न करेगा और उसके लिए वो ज्ञान संपादन करेगा उसके लिए समय देगा और उसमें शक्ति प्रयोग करेगा विधिवत करेगा क्यों नहीं करेगा तो ये नहीं करने का कारण जो बताते हैं ये गलत है इसलिए मैंने कहा क्योंकि कर्मा अवधनाओं का बहुत प्रयोजन है जिसको बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए ये कर्मा ही हम करते हैं जो भी हम साधन रूप से पूजा पाठ सब करते हैं एक प्रकार से कर्म उपासना ही है लेकिन हम उसको मोक्ष आदि के लिए करते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए करते हैं अपने भाव से करते हैं वो बात अलग है किंतु ये नियम तो यही इस प्रकार से निष्ठा से नियम करना है और उसमें दोष आ गया तो उसका निवारण करना है इसमें दोष आने का अर्थ है असावधानी यह असावधानी को लेकर के हमने कहा कि असावधानी कभी भी गुण नहीं माना जा सकता असावधानी दोष है अश्रद्धा दोष है और निष्ठा का ना होना दोष है और ज्ञान का ना होना भी दोष है ज्ञान के अवसर प्राप्त होने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना भी दोष है उसको मनमानी माना जाएगा और आपके जो है प्रमाद माना जाएगा आलस्य माना जाएगा तो ये सारे दोष में आता है जब प्रमाद आलस्य आ सारे दोष है तो फिर ये कैसे गुण होगा और उसके भक्ति निष्ठा कैसे हो अब सनत कुमार जी जो बताया उसमें देखो ना वो कैसे कहा श्रद्धा निष्ठा आचार ये सब कैसे होता है कर्म क्रिया कैसे होता है क्रम से उन्होंने बताया उसके बिना वो टिकी नहीं सकता ऐसा होता है इसीलिए यहां यह समाह कहने का अर्थ है पूर्व पक्ष का ये तो पूर्व पक्ष सूत्र है पूर्व पक्ष कहते हैं कि ये जो कर्मावधु उपासनाओं का कर्म के साथ ही आचरण होना चाहिए इसके लिए यह प्रमाण है कि जहां कर्मावधु अवध आई है वहां दोष निवारण का संबंध में भी विचार किया इसका मतलब वो करना ही है तभी तो दोष निवारण का विचार हो रहे हैं यह लिंग प्रमाण है यदि उनके उन कर्मों को कर्मों के साथ अंगों के साथ नहीं करना होता तो दोष निवारण नहीं होते अब दोष निवारण दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसको करना है तभी तो दोष निवारण है किया है नहीं तो दोष कहां से आएगा ये यहां प्रसंग में दिया है भाष्य देखिए होत्र दुरुद्गीतम अनुसमाहरति ये उसी प्रणवोदगीना के संबंध में है होत्र शदन का अर्थ है होदा जहां बैठेगा होत्र का आसन इसका मतलब होदा ही है के के आसन में होदा ही बैठेगा नाम के जो है, है वो बैठेगा तो होत्र शदनाद हा निश्चित रूप से होदा होदा के द्वारा ही अनुसमाहरति जो दुरुद्गी हो गया कर रहा था उद्गान करते करते उसमें स्वर आदि का दोष हो गया वो तो होता है सूर्य धिका दोष होने पर वो होदा अनुसम उसका समाधान करता है यानी पराश्चित करता है जो दोष का है उसका निवारण करता है होदा करता है ऐसा चांदो के उपनिषद में ये यह पंचमाध्याय प्रथमाध्याय यदि प्रणव उद्गी एकत्व विज्ञान महात्म्याद उद्गा प्रणव और उद्गीध एकत्व विज्ञान के महात्म्य से उदगा जो सामगान करता है स्वकर्मणि उत्पन्नम क्षतम अपने कर्म में उत्पन्न जो क्षत है दोष है क्षत मन हानि दोष है हौत्राद कर्मण होदा संबंधी कर्म से यानी वहां होदा रहता है होदा भी वहां मुख्य ऋतुकों में है ऋग्वेदी होता उस कर्म के द्वारा प्रदि इति ब्रुवन्न प्रदि समाधान करता उस दोष का निवारण होदा करता दोष बनाया उद्गादन, वो गान करते करते उसमें सुर का भेद हो गया दोष आ गया तो उसका प्रतिसमाधान ये होदा करता है इस प्रकार करते हुए भ्रुवन स्पष्ट करते हुए वेदांतर उदित वेदांतर उदित पदार्थ संबंध सामान्या वेदांतर में कहा गया जो कार्य है उसको वेदांतर में पदार्थ के साथ संबंध का सामान्य दिखाया यानी होदा तो कर्म ऋग्वेद के साथ संबंध करता है उद्गादा सामवेद के साथ संबंध करता है अब उद्गादा का जो दोष है वो होदा ठीक कर रहा है ऐसा बताया इस प्रकार से दोनों वेदों का संबंध भी दिखाया है, दोनों वेद का समाधा तो संबंध सामान्य दोनों वेद का संबंध सामान्य हो गया इस ऐसा दिखा करके सर्ववेदो प्रत्यय उपसंहारम सूज दी इससे क्या हो गया सर्ववेद उदित उपासनाओं का प्रत्ययों का उपसंहार कर सकते हैं ये यहां सूचना मिलती है सूच ये ये सूचना है सूचना कैसे उद्गा का सामवेद से संबंध है और सामवेद का जो दोष है वो खोदा कर रहा है अलग अलग वेद का अलग अलग है लेकिन ये कर्म तो साथ में चल रहा है साथ में जलने का मतलब साथ में कर रहा है समाहार कर रहा है तो समाहार करने का लिंग दर्शन हो गया इसके कारण यहां भी कर्मा और कर्मा अंगावब्ध उपासनाओं में हो समाहृत होना चाहिए एक कहा इसी की टीका देखे टीका में तीसरी पंक्ति में ये मंत्र का अर्थ दिया हो तो सदनम स्थानम होदा यहा संसदी तत् सदनम होतु सदनम होदा का जो स्थान है बैठने का आसन जहां बैठकर के होदा शमसदी ऋग्वेद का पाठ करता है स्तुति का पाठ करता है तेन च हौत्रम कर्म लक्ष्य इससे क्या जान मालूम पड़ता है होदा का आसन कहने का अर्थ होदा होदा का कर्म ही लेना चाहिए होदा का कर्म है वो शमसन क्रिया करता है, उसके द्वारा तद सम्य अनुष्ठिता दुरुद्गीधम दुष्टम यद उदान स्वर व्यंजनादिमा प्रमाद उद्गात्रा कृतम कि सम्यक अनुष्ठान ये सम्यक अनुष्ठान करना चाहिए सम्यक अनुष्ठान नहीं हो पाया दुरुद्गीदम दुष्टम् ये जो होदा है होदा यदि सम्यक अनुष्ठान करता है यानी होदा अपने शमसन गान को ठीक से स्तुति गान करता है स्वसुर करता है तो उद्गाधा जो दोष किया है उसका निवारण हो जाएगा ये करना चाहते हैं इस प्रकार दोनों का परस्पर संबंध कर दिया उद्गाधा ने दोष किया लेकिन होदा के गान से वो ठीक हो रहा ऐसा हो गया गोदा जो शमशन क्रिया करता है वो मतलब ऋग्वेद पाठ करना है स्तुति गान करने को ये शमशन करते हैं ऋग्वेद का मंत्र उसी के द्वारा वो ठीक हो गया ठीक हो जाता इसलिए आपके कर्म में होदा बहुत अच्छा होना चाहिए विश्वस्त होना चाहिए पक्का होना चाहिए कर्म में ऐसा है। और ब्रह्मा भी अच्छा होना चाहिए ब्रह्मा जानकार नहीं है तो फिर कर्मों में चुदी आ सकती है तो ये आ, उनको चयन करते समय बहुत अवलोकन करके चयन करना चाहिए कि ये आ, कर्म में पर्याप्त ज्ञान रखता है कि नहीं रखता है इत्यादि तो तद भी उद्गाता तद भी उदगाता तेन ऐक्य विज्ञान अनुसमाहरती प्रतिसंधा दी त्येव क्षतमीव वैद्य वा जैसे वैद्य क्षद को ठीक करता है इसी प्रकार तदभी उद्गादा उद्गा विज्ञान है न उस ऐक्य विज्ञान के द्वारा ये जो प्रणव और विज्ञान में जो ऐक्य दिखाया है उस ऐक्य विज्ञान के द्वारा इस प्रकार से उद्गादा भी अपने जो दोष है उसका प्रतिसंधान करता है प्रतिसंधा कि वो उसका समाधान करता है वाक्य से अभिष्टम अर्थम कते यदि वाक्य का तात्पर्य आगे बताते हैं प्रणव इत्यादि से कहा तथा प्रग्रदे किम आयातम तो ऐसा इस प्रकृति में इसके साथ क्या संबंध है तो कहते हैं कि वेदद्वयुक्त प्रणव उद्गी ईदृशम फलम ब्रुवाणा ये वेद में कहा गया है प्रणव और उदगीत प्रणव है का और उद्गीत है का इन दोनों का सामंजस्य या इन दोनों का समाहार करने पर उद्गा का गान संबंधी दोष निवारण हो जाता है और होत्रा के द्वारा उसका निवारण हो जाए क्योंकि ये उद्गा जो कर रहा है वो उपासना कर रहा है वो प्रणव को उद्गान को एक मानकर करके उपासना कर रहा है एक मान के उपासना करने के कारण जो होदा अच्छी तरह सम्यक गान सम्यक स्तुति गान करता है उसके द्वारा ही उसके प्रणव उच्चारण के द्वारा ही यहां का दोष का निवारण होता है इस प्रकार दोनों का संबंध हो गया इसीलिए फलम ब्रुवाणहा सर्व वेदस्थानाम प्रत्ययाना अब ये एक दृष्टांत हो गया दृष्टांत यहां दो अलग अलग वेद के अलग अलग कर्मी ही है यह अलग अलग वेद के अलग अलग कर्म का कर्म उपासना के बल से एक हो तो प्रणव और उद्गीत को एक मान के उपासना है वहां उद्गीत उपासना वही है ना छांदों के में प्रणव उद्गी उपास का तो ओ का जो प्रणव अक्षर है उसको उद्घित मानकर उपासना करने के लिए कहा तो दोनों का एक मिलाना है वहां सर्वेशु उपासनशु सर्वेशु उपासनेशु, सर्वेश उपासनेशु। इसी को आगे जोड़ेंगे तो सारे उपासनाओं में वेदांतरोक्त प्रत्यय से वेदांतरोक्त पदार्थे न संबंध से समान योजना इसीलिए अन्य उपासनाओं में भी अन्य वेदों में भी इस प्रकार की उपासना जहां जहां है उन सब का ऐसा हो सकता है समुच्चय संबंध हो सकता है तो कर्म अवबद्ध उपासनाएं जो है उनके साथ इनका संबंध भी करना है और इन उपासनाओं का समुच्चय भी हो सकता है ऐसा पूर्व पक्ष ने दो लिंग प्रमाण दिया एक तो शिष्टे और समाच अब तीसरा एक और प्रमाण आगे देंगे तो पूर्वपक्ष समाप्त हो जाएगा ओम पूमध पौर्णमिदम पौर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्ण